वृद्धि और परिवर्धन पांचवा भाग एक छोटे बच्चे की ऊंचाई लगभग तीस सेंटीमीटर होती है उसके कान की लंबाई करीब चार सेंटीमीटर होती है अब एक वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई देखो एक वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई औसतन एक सौ सत्तर सेंटीमीटर होती है यानी बचपन की तुलना में वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई लगभग साढ़े पांच गुना हो जाती है यदि कान की लंबाई भी इसी अनुपात में बढ़ती तो एक वयस्क व्यक्ति के कान कितने लंबे होने चाहिए थे इसी प्रकार से आंख के आकार को भी देख सकते हैं। दाहिने और एक चित्र दिया गया है इसमें बताया गया है कि यदि एक बच्चे के सभी अंग एक से अनुपात में बढ़े, तो बड़ा होकर वह कैसा दिखेगा इसे ध्यान से देखकर बताओ कि मनुष्यों में वृद्धि के दौरान वास्तव में क्या विभिन्न अंग समान अनुपात में बढ़ते हैं? क्या तुम बता सकते हो कि पेड़ की ऊंचाई अधिक तेजी से बढ़ती है या उसकी मोटाई वृद्धि का स्थान सारे सजीवों में वृद्धि होती है मगर क्या सजीवों के पूरे शरीर में वृद्धि होती है या मात्र कुछ स्थानों पर जैसे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि जब तने की लंबाई बढ़ती है तो कहा से बढ़ती है नीचे से या से? या जब जड़ की लंबाई बढ़ती है तो कहा से बढ़ती है आओ इस बात की छानबीन के लिए एक प्रयोग करते हैं इस प्रयोग में हम देखेंगे कि अंकुरित होने के बाद जड़ में सबसे अधिक वृत्ति कहा होती है प्रयोग चार मूंग के कुछ बीज अंकुरित करो अंकुरित करने के लिए उन्हें पहले भिगोना पड़ेगा फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखना पड़ेगा वैसे कोई जरूरी नहीं कि मूंग के बीज ही लिए जाएं, तुम चाहो तो चने सेम मटर वगैरह कोई भी बीज ले सकते हो जब अंकुर लगभग एक एक सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तब प्रयोग का अगला चरण शुरू होगा हम यह देखना चाहते हैं कि जड़ में सबसे अधिक वृद्धि कहा होती है इसके लिए हमें किसी तरह जड़ पर निशान लगाने होंगे जड़ के सिरे से तीन मिलीमीटर ऊपर एक धागा बांध दो उससे तीन मिलीमीटर ऊपर एक और धागा बांधो धागे इतने कसकर ना बांधना कि जेट को नुकसान पहुंचे अब इन बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रख दो अगले दिन इन अंकुरों का अवलोकन करो खास तौर से यह देखो कि अंकुर के किस भाग में सबसे अधिक वृद्धि हुई है अपने अवलोकन के आधार पर बताओ कि अंकुर का कौन सा भाग सबसे तेजी से वृद्धि करता है तने का कौन सा भाग लंबाई में सबसे तेजी से बढ़ता है यह पता करने के लिए एक प्रयोग सोचकर लिखो यदि संभव हो तो यह प्रयोग करके अपने निष्कर्ष लिखो सजीवों की वृद्धि और परिवर्तन के बारे में इस अध्याय में हमने कई प्रयोग करके कुछ बातें सीखी किंतु अभी इस विषय में सीखने को बहुत कुछ और है जैसे वृद्धि पर किन किन बातों का असर पड़ता है वृद्धि की गति का फसल के उत्पादन से क्या संबंध है वृद्धि का ग्राफ कैसे हमें बता सकता है कि फसल में खाद सिंचाई वगैरह कब दी जानी चाहिए बच्चों के की लंबाई में वृद्धि और वजन में वृद्धि की तुलना से कैसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पता लग सकता है वगैरह इसी प्रकार से परिवर्तन के विषय में भी कई बातें हैं जिनकी चर्चा आगे की कक्षाओं में होगी जैसे परिवर्तन के दौरान टेडपोल की पूंछ कहां चली जाती है लार्वा और वयस्क मक्खी में क्या अंतर होते हैं क्यों कुछ जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है वगैरह यहाँ तक वृद्धि और परिवर्धन नाम का यह पुस्तक समाप्त है